कंजूस झाड़ी में एक वक्त का किस्सा है वहाँ एक गरीब कास्तकार रहता था वो अपने चालाक मालिक के रहमों कर्म पर था जो खुद एक गांव का रहने वाला था वो गांव वाला उसे दिन रात कड़ी मशक्कत करवाता और कोई बहस ना देता तुम खेत में काम करने के लिए बहसे जाइए ऐसी अजीब बात मैंने पहले कभी नही कोई भी किसी काश्तकार को काश्तकारी का काम करने के लिए पैसे नहीं देता मैं तुम्हारे रहने खाने का पैसा देता ہوں क्या यह काफी नहीं है क्या तुम्हें यह नहीं तुम्हारी खुराक के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ता है असल में क्या तुम्हें दिन में 3 बार खाना खाने की जरूरत है बेशक मुझे जरूरत है मैं खेतों में میں बहुत कड़ी मशक्कत करता हूं आह यह तो बस काश्तकारी है इसमें क्या कसवारी आ सकती है ठीक है मुझे और काम करने हैं, अगले महीने आना और फिर यही मजाक सुनाना। मैं तब इसके बारे में सोचूंगा। <laughs> काश्तकार हमेशा उस गांव वाले मालिक के यहां से ना उम्मीद होकर ही निकलता। उसने बहुत मर्तबा नौकरी छोड़ देने की सोची, पर उसे अंदेशा था कि उसे दूसरा काम नहीं मिलेगा। महीने गुजर गए और फिर میں یہاں پر خوش نہیں ہوں. میں اب یہاں کام نہیں کر سکتا. حضور، اب تین سال تک کام کیا ہے. مجھے تنخواہ پانے کا حق ہے. میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ میری محنت کا ایک ایک پیسہ نہ دے دیں. تم نے درست فرمایا. لو یہ لو. دو، تین. یہ کیا ہے؟ صرف تین پیسے؟ कवायरे सिर्फ कहने का क्या मतलब है ये तीन पैसे हैं पिछली बार कब तुम हकीकी दुनिया में गए थे तुम्हें क्या पता है ये तो एक खजाना है ऐसा है क्या तो फिर ठीक है अगर मैंने खजाना कमा लिया है तो अब मुझे तुम्हारे लिए काम करने की जरूरत नहीं है क्या मैंने उस इंसान के लिए काम करना बंद कर दिया है जिससे मेरी कद्र नहीं है मैं जानता हूँ कि किसी दिन मेरी मानदारी और मेहनत का सिला मुझे जरूर मिलेगा। अलविदा। काश्तकार खेत छोड़कर चला गया। उसे पता था कि तीन पैसे काफी नहीं हैं, पर वो खुश था कि हो लायक उसके पास कुछ पैसे तो हैं। थोड़ा आगे जाकर काश्तकार ने एक अजीब सा शोर सुना। वो एक दरख्त के पीछे तुम यहां किसलिए लिए आए हो मेरे पास तुम्हारे लिए चोरी करने लाया कुछ भी नहीं है क्या कह रहे हो मैं तुम्हारी चोरी क्यों करूंगा और तुम रो क्यों रहे हो क्या तुम्हें चोट लगी है एक जालिम इंसान ने मेरा सोने का घड़ा चुरा लिया है मुझे वो धनक के नीचे मिला था और क्या कहा धनक के नीचे मेरे पास मेरा सोना था पर अब वो चला गया। ओ मेहरबानी करके रो मत। खैर वैसे मैं तुम्हारे सोने के घड़े का मुकाबला तो नहीं कर सकता लेकिन मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। ये शायद ज्यादा ना हो पर मेरे पास तो बस यही है। ओ अच्छा फिर तुम क्या करोगे? मेरे बारे में फिक्र मत करो। मुझे कुछ नहीं होगा। लगता है میرا مطلب ہے تم ہی وہ میرا مطلب ہے کہ تم مجھے ناومید نہیں کروگے تم ہو کون؟ میں یک بونا فرشتہ ہوں ہمیں زمین پر ہر سال بھیجا جاتا ہے ایک ایسے انسان کو کھوشنے کے لیے جو ہمارے موجزوں کے قابل ہو میں دریا دریادلی سے بہت متاثر ہوا مجھے بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے میں تمہاری تین مرادیں پوری کر سکتا ہوں ایک پیسے کے لیے یک. اوہ یہ بہت ہی کی بات ہے क्या तुम सच बोल रहे हो? मुझे अपनी ख्वाहिशें बताओ तो तुम्हें इल्म हो जाएगा। आम... काश्तकार ने कुछ देर सोचा। आखिर वो जान गया कि उसे क्या चाहिए था। मैं समझ गया। सबसे पहले मुझे एक कमान चाहिए जो कोई भी चीज नीचे ले आएगा जिस पर मैं तीर चलाऊँगा। दूसरा मुझे एक वायलिन चाहिए जिसे मैं जब तुम्हारी सारी ख्वाहिशें तुम्हें अता फरमाएं दानिशमंदी से इस्तेमाल करना वो पाश्चकार अब पहले की बनिस्पत कहीं ज्यादा खुश था वो थोड़ा ही आगे चल पाया इस ख्याल में डूबा हुआ कि वो क्या कुछ कर सकता है तभी एक ऐसे इंसान से रूबरू हुआ जो एक गद पर पत्थर मार रहा था सुनिए हुजूर آپ اس بیچارے درخت پر پتھر کیوں مار رہے ہیں؟ اے اس درخت پر پتھر نہیں مار رہا بے وقوف میں اس پھول کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ سب سے خوبصورت پھول ہے یہ چار سال میں صرف ایک ہی مرتبہ کھلتا ہے اور وہ وہاں لگا ہے اس درخت کی سب سے اونچی ٹہنی پر اور یہ اس دنیا میں ایک ہی ایسا پھول ہے یہ بہت ہی بیشکیمتی ہے کیا تمہیں معلوم ہے؟ بہت سے لوگوں نے کوشش کی اس پھول کو توڑ کر نیچلانے मैं कोशिश करता हूँ <laughs> मुझे तुम्हारा तीर कमान दिखाई दे रहा है तुम्हें लगता है कि तुम ही एक तीरंदाज हो जिसने अपनी किस्मत आजमाई हो इतना ऊंचा निशाना कोई नहीं लगा सकता काशकार ने तीर खींचा और फूल के बुनियाद मुकाम पर निशाना लगाया जहां वो सबसे ऊंची टहनी पर खिला हुआ था पाश्तकार के हाथों में आकेरा ये नामुमकिन है तुमने ये कैसे किया? वैसे ईमानदारी से कहूं तो एक बॉने ने किया ओह इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं वो फूल मुझे दे दो जल्दी पर मैंने उसे तोड़ा है तो मैं ये तुम्हें क्यों दूँ? ये तो ना इंसाफी है पहले इसे मैंने देखा था और तुम्� मैं तुम्हें फूल दे दूंगा पर तुम्हें मुझे इसके बदले में एक इनाम देना होगा आखिरकार मैंने ही तो सारा काम किया है काश्तकार एक ईमानदार इंसान था पर वह आदमी जो इसके सामने खड़ा था वो सचमुच बहुत कंजूस था शहर में हर कोई जानता था कि यह कंजूस बहुत ही चालाक और शातिर नौजवान है वह सारा काम दूसरों से करवाता और कभी उन्हें कोई पैसा नहीं देता उस पर कभी कोई भरोसा नहीं करता पर इस मासूम गाष्टकार को उस कंजूस की शातिर फितरत का इल्म नहीं था तुमने सही कहा दोस्त मैं तुम्हें पांच सोने की मोहरे दूंगा इस खूबसूरत फूल के लिए क्या तुम रजामंद हो ओ यकीनन ए रुको तुम कहां जा रहे हो तुम्हें मुझे 500 सोने के मोहरे देनी हैं तुम इसकी बबात क्या कर लोगे <laughs> अलविदा। उसने सही कहा। मैं और कर भी क्या सकता हूँ सिवाय अपनी वायलिन बजाने के? बिल्कुल वैसे जैसे बाणे फरिश्ते ने वादा किया था, कंजूस काश्तकार की धुन पर नाचने लगा। वो उछला और घूमा और हवा के साथ लहराया। काश्तकार अपनी वायलिन बजाता रहा। कुछ देर के बाद वो कंजूस फिसला और एक तब भी जब उस कांटेडार झाड़ी ने उसकी कपड़े फाड़ दिए। आह, मुझ पर नहम करो, मेहरबानी करके बजाना बंद करो, मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दूंगा। वहाँ मेरी कमीज में, वहाँ दो लाल बटुए हैं, उन्हें ले लो। मैंने वही लिया जिस पर मेरा हक था। तुम्हें मुझे उसी वक्त मेरा इनाम दे देना � अब अलविदा। कंजूस ने अपने कपड़े उठाने की कोशिश की, पर वो कैसे कर सकता था? जल्द ही पूरे इलाके में ये खबर फैल गई। वो कंजूस अब कंजूस नहीं रहा। वो झाड़ी में फंसा कंजूस था। ओ, मैं उसको मजा चखाऊंगा। वो खुद को समझता क्या है? अगले दिन हुस्से में कंजूस अदालत चला गया। Hmm, मैं समझ गया। वायलिन और धनुष बांध वाले व्यक्ति ने तुम्हारी सर्दी चुरा ली। हाँ, योर होनर सर्दी? कोई सर्दी कैसे चुरा सकता है? उसने मेरा सोना चुराया है सोना। मेरी पांच सोने की मोहरे चुराई हैं उसने। ओल्ड ओल्ड। मुझे पता था। उसकी शिकायत में कुछ तो गड़बड़ है। आरवी तुम्हें बस यही करना होगा कि एक शिकायत लिखो कि ऐसा करना कितना मुश्किल है तो एक नौजवान जिसके पास एक वायलेंट थी उसने तुम्हारी 500 सोने کی मोहरें चुरा ली तीर कमान और वायलेंट वाले इंसान को लाओ बहुत مشکل से آخر तीर कमान और वायलेंट वाला मिला اور उसे جج के सामने پیش किया गया <laughs> تم پر الزام ہے کہ تم نے اس آدمی کی 500 سونے کی مورے چُرائی ہے۔ کیا تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ ہاں یور मैंने किसी نے کسی سے کچھ نہیں اس آدمی نے مجھے یہ دیا ہے۔ انام کے روپ میں درخت کی سب سے اونچی से سے پھول توڑ کر نیچے لانے کے عوض میں۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اسے کوئی انام نہیں دیا تھا नौजवान इस पर نوجوان، اس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ میرا مطلب ہے، 500 सोने की मोहरें सिर्फ एक फूल तोड़ने के लिए <laughs> लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ नहीं उसने मुझसे वो चुराई है और फिर मुझे झाड़ी में धकेल दिया वो झूठ बोल रहा है मैं झूठ नहीं बोल रहा हाँ, तुम बोल रहे हो ठीक है बहुत हो गया सुनो अह वाले आदमी یہ مقدمہ تمہارے خلاف ہے اور جھاڑی والا کنجوس میرا مطلب ہے یہ محترم ان کا کیس بہت پختا ہے اس لیے میں وائلن اور تیر کمان والے آدمی کو پانچ سال قید کی سزا دیتا ہوں اور تم وہ پانچ سو سونے کی مہرے بھی لوٹا دو گے اس کنجوس کو میرا مطلب ہے یہاں اس محترم کو میں سمجھتا ہوں یور क्या आप फिर भी मेरी एक ख्वाहिश पूरी करेंगे? मैं आखिरी बार अपनी वायलन बजाना चाहता हूँ। नहीं, योर ऑनर, आप इसकी ज़रूरत नहीं दे सकते। मेहरबानी करके आप ऐसा ना करें। ओह, पर ये एक मासूम सी ख्वाहिश है। वो ऐसा नहीं है, और वो कैसे अदालत के अंदर वायलन बजाने की मांग कर सकता है और हमेशा के लिए नहीं मैं मैं समझ सकता हूँ जो तुम कह रहे हो सही है पर किसी वजह से मैं उसे इंकार नहीं कर सकता मैं मजबूर हो रहा हूँ उसकी मांग पूरी करने पर काश्तकार मुस्कुराया क्योंकि उसे इल्म था कि जज इंकार क्यों नहीं कर सकता मेरी ख्वाहिश है कि जो भी मैं मांगूं उस ख्वाहिश को हर कोई प महरबानी करके महरबानी करके मुझे थामे रहे पर बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही कांशतकार अपनी वायलिन बजाने लगा, अदालत में हर कोई नाचने लगा। कोई भी खुद को रोक नहीं पा रहा था, ना वो कंजूस, ना ही पहरेदार, यहां तक कि जज भी उनके साथ शामिल हो गया। ओह, ये ये क्या हो रहा है? हम सब रस कर रहे ह काश्तकार बिल्कुल कंजूस के सामने खड़ा हो गया और उसने अपनी वायलिन बजानी बंद कर दी। सबको सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी नचाता रहूंगा. ओ, ओ, ओ, ओ। पहरेदार इसे गिरफ्तार कर लो, इससे पहले कि ये फिर से अपनी वायलिन बजाए। पर उन पहरेदारों से ज़्यादा � میں نے تمہیں وہ پانچ سونے کی محرے دی تھی انعام کے عوض میں اس پھول کو درخت کے سب سے ہونچی ٹینی سے نیچے لانے کے कर مجھے معاف کر دو کیا یہ سچ ہے؟ ہاں یہ سچ ہے پھر یہ تیہ ہو گیا والا ہے نے عدالت کا وقت ضائع کیا ہے جھوٹ بول اسے تیر کمان اور وائلن والے آدمی کو 500 سو سونے کی مہروں کا جرمانہ بھرنا ہوگا اور ساتھ ہی اسے اپنے پوری دولت اپنے شہر کے لوگوں کو بانٹ دینی ہوگی یہ تمہارے لیے سبق ہوگا کہ ایمانداری کی قیمت دولت سے بڑھ ہے مقدمہ خارج ہوا اس طرح کاشتگار کو ریحہ کر دیا گیا اسے وہ دولت ملی جس کا وہ حق دار تھا پر وہ محنتی اور پکے ارادے والا انسان تھا उसने काश्तकारी खरीदी और खेती बाड़ी जारी रखी। कोई भी यह जानकर हैरत में नहीं पड़ा कि उस कंजूस को दूसरों का बहुत सा पैसा देना था। अपनी पूरी दौलत दे देने के बाद झाड़ी वाले कंजूस के पास कोई पैसा नहीं बचा था। उसे काम करके अपनी बाकी की जिंदगी गुसर बसर करनी पड़ी। मुकम्मल